भद्र कर्णे शुणुया मेवा भद्रम पशे म्शीज्रा स्थिर सुषुवा गुंस्य स्तनूमद ही तं जु स्वस्तिना इंद्रो स्स्ती नईन्द्रो वृद्धस्रवा पूषा ऊषा विश्व स्ो अरष्टनेमी स्वस्न नो बृहस्पतिर्दा ओ शाति शांति शाति शकर शंकराचार्य केशव पादरायन पुनः पुनः वंदे भगवतन पुना ईश्वरों गुररात्मे मूर्तिभागिने व्याप्त वदव्यादेहाय नमः शांति शांति नम ओथर्वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की नौ कंडिका का विचार हो चुका है दशम कंडिका से आगे का विचार होना है इस प्रकरण में प्राण में उपासना उपयोगी प्रजापतित्व अत्रित्व, वरिष्ठत्व गुणों को बताना है इसी दृष्टि से मुख्य प्राण में वरिष्ठत्व प्रजापतित्व अतृत्व जिससे सिद्ध हो ऐसी एक आख्यायिका काकी कल्पना करके श्रुति ने आकाशादि को शरीर धारण करने वाले अभिमानी देवता के रूप में कहा और प्राण को बताया गया वह अभिमान नहीं करता शरीर विधारण रूप जो अपना महत्वपूर्ण व्यापार है उस व्यापार का और इनके अभिमान को दूर करने के लिए पहले तो शब्दों से कहा कि आप लोग मिथ्या अभिमान करते हो इसे छोड़ दो वस्तुतः इस शरीर का विधारण करता मैं हूं उनके मुखाकृति से प्राण को लगा कि मेरी इस बात पर इनको विश्वास नहीं है तो उत्क्रमण करने लगा तो इस शरीर में बाकी आकाश आदि की भी वागादि की भी स्थिति संभव नहीं दिख रही है उनको और निमित्त देख रहे हैं और कुछ तो दिख नहीं रहा है प्राण का उत्क्रमण ही हमारी इस प्रकार की अस्थिरता का निमित्त है ये देखकर के निराभिमानी हुए और प्राण की स्तुति पंचम कंडिका से लेकर के कर रहे हैं वागादि सभी प्राण के वचन पर आस्थावान बनकर के और इन्हीं स्तुति रूप वचनों से प्राण में प्रजापतित्व और अतित्व का निरूपण हो रहा है इसी दृष्टि से प्राण को सर्वात्मा बताया जा रहा है सर्वरूप बताया जा रहा है और सर्वरूपता का वर्णन करते हुए आगे भी कह रही है सु... गा देवताए प्राण को संबोधित करके दशम कंडिका में तो दशम कंडिका का उच्चारण कर लें यदा तम अभिवर्षसी अथेमा प्राण ते प्रजा आनंद रूपा तिष्ठन्ति कामयान्नम भविष्यती तो प्राण ते इस मैं अलग अलग दो पद मान करके भी भगवान हे प्राण ते ऐसा विग्रह दिखाएंगे और प्राणते एक पद मान करके भी एक व्याख्यान करेंगे तो जब एक पद होगा तो ये छांदस प्रयोग माना जाएगा और बहुवचन है प्राण प्राणंति इस अर्थ में प्राणते बना है छांदस प्रयोग और प्राणंती का कर्ता होगा प्रजा तो प्राण को वागादि कह रहे हैं तो इस पक्ष में पूर्व पूर्वकंडिकास्थ संबोधन वाचक प्राण पद की अनुवृत्ति आएगी तो हे प्राण तम यदा अभिवर्षी तो हे प्राण आप परजन्य बन करके जब सब ओर वर्षा करते हो तो अथ यानी आपके अभिवर्षण रूप व्यापार के अनंतर इमा प्रजा ये जो प्रजा है संसार की सदस्य रूपा वह प्राणंती का अर्थ प्राणन रूप व्यापार करती है प्राणन रूप व्यापार करती है अर्थ है राहत का लेते हैं का मतलब जीवित रहती है और खुशी खुशी से जीवित रहती है और अभी वर्षा नहीं होती है तो किसान खुद खुशियां करता है तो प्राणन व्यापार नहीं करते उस समय तो ये कह रहे हैं कैसे प्राणन रूप व्यापार करते हैं आनंद से खुशी खुशी से तो आनंद रूपा वे खूब आनंद से रहती हैं जब प्राण परजन्य बन करके सर्वत्र अच्छी तरह से वृष्टि करता है तो प्रजा में आनंद का वातावरण बनता है क्यों आनंदित होती है प्रजा तो कहते कामायानम उस प्रजा का अभिप्राय है अभिवर्षण के अनंतर सुखपूर्वक आनंद का आनंद मनाने का आनंद से रहने का कि खूब बारिश हुई है अच्छी तो पर्याप्त अन्न होगा और सुख से हम अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे इति यानी इस अभिप्राय वाली प्रजा आनंद पूर्वक रहते हुए प्रानंद चेष्टा करती है इसका भाष्य है थोड़ा भाष्य को देखिए तो यदा परजन्यो पर्जन्यो भूत अभीवर्सिव अथ तदा अन्न प्राप्य इमा प्रजा प्राणते यानी प्राण प्राणचेषा कुरी तो जब आप परजन्य बन करके अच्छी तरह से सब ओर बरसते हो तो उस समय अन्नम प्राप्य इमा प्रजा प्राणते यानी प्राण चेष्टा कुर्वंती इतर्थ यानी अच्छा जीवन जीती है प्रजा प्राणते इसे क्रियापद मान लो या तो अलग अलग दो पद करके प्राण को संबोधन मान लो अथवा इत्यादि से भाष्कर भगवान ही बताते हैं कि अथवा प्राण ते यानी तव हे प्राण संबोधन है और ते ये षष्टंत तव शब्द के स्थान पर अनु आदेश में ते आदेश हुआ है तो ते का अर्थ निकलेगा तव इमा प्रजा स्वात्म भूता तो आपकी अपनी स्वरूप भूता जो प्रजा है सर्वात्मा प्राण है ना इसलिए प्राण प्रजापति होने से प्रजा प्राण का ही स्वरूप है रूपांतर है इसलिए कहा कि स्वात्म भूता तव तो प्रजा तद अन्न संवर्धिता आपके द्वारा अभिवर्षण करके जो अन्न निर्माण किया गया उससे संवर्धित हुई प्रजा परजन्य बन करके प्राण का अभिवर्षण रूप व्यापार न हो तो अन्न न हो अन्न न हो तो प्रजा का संवर्धन न हो अन्य न जाता नि जीवंती कहा जाता है ना, तो अन्न से ही जीवित रहते हैं प्राणी तो अभिवर्षण दर्शन आनंद सत्य तिष्ठन्ति। आपके अभिवर्षण रूप व्यापार के दर्शन मात्र से ही सुखी हो कर के रहते हैं और इस प्रकार आनंदित होने का सुखी होने का कारण बताया जा रहा है कि कामाय इच्छा तो अन्नम भविष्यति कामाय अन्नम भविष्यति इति इसमें कामा आ, काम शब्द इच्छा का पर्याय है इसलिए कामाय का अर्थ निकला इच्छा तो, इच्छानुसार अन्न हो जाएगा यानी पर्याप्त अन्न होगा इस कारण अभिवर्षण को देख करके प्रजा सुखी होती है ग्यारहवे कंडिका का उच्चारण कर लेते स्व प्राण एक अ विश्व सतपति वैमा से पिता तम मातरस्वन तो यहाँ पर भी ग्यारहवीं कंडिका का जो अंतिम पद है मातरिस्वन इसके भी दो प्रकार के विग्रह भाषकर भगवान बताएंगे तो जैसे प्राणते में एक पद भी माना अलग अलग दो पद भी माने ऐसे मातरिस में भी दो पद भी हैं, एक पद भी है जब दो पद होंगे तो मा और नह ऐसे अलग अलग दो पद निकलेंगे नह एक अलग निकलेगा यह संबोधन है यद्यपि मातरिसवन नकारांत शब्द होने से हे राजन ऐसा हे मातरीस्वन नकारांत होना चाहिए लेकिन नकार का लोप छांदस है ऐसा मान करके हे मातरीस्वन यह संबोधन निकालना तो प्राण वायु प्रधान होने से एक प्रकार से वायु रूप ही है ना तो हे मातरिसवन ये प्राण का संबोधन है नकार का छादस लोप है और हे मातरी स्वन ऐसा संबोधित करके वाघ प्राण को कह रहे हैं कि आप व्रात्य हो हे मातृस्वन त्व व्रात्य असी ऐसा लगाना हे मातृस्वन आप व्रात्य हो व्रात्य शब्द का अर्थ होता है संस्कारहीन जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ हो तो तो हाँ तो वही कह रहे हैं स्तुति है ये तो श्रुति कह रही है कि शुरू में कहा ना कि स्तुनवंती तो क्या स्तुति है संस्कारहीन हो ये कहना स्तुति है ये भी स्तुति है कैसे स्तुति है तो जैसे तम विद्यात दुख संयोग योगम योग संगीतम तो योग को ही योग कहते हैं ऐसे यहाँ पर व्रात्य कह करके भी प्राण की स्तुति ही की जा रही है जिसका संस्कार करने वाला कोई हो तब भी संस्कार न हो यदि तो उसे व्रात्य कहना ये तो उसकी निंदा है संस्कार ही न करके लेकिन जिसका कोई संस्कार करने वाला ही ना हो सबसे प्रथम हो तो उसे कोई व्रत्य कहता है यदि तो वह व्रत्य का अर्थ होता है स्वतः शुद्ध आप संस्कारहीन हो तब भी पूज्य हो वरिष्ठ हो का अर्थ है स्वतः शुद्ध है बाकी के लिए तो कहा जाता है जन्मना जाएते क्षुद्र संस्कार जुज उच्चते तो जन्म से तो संस्कार रहित होता है दोषवान होता है और जब संस्कार होता है तो दोष निकल जाते निर्दोष होता है जिसके संस्कार करने वाले कोई पूर्वज हैं जिससे वह संस्कारहीन जन्म से होता है और संस्कार से फिर द्वीज कहलाता है संस्कार संपन्न कहलाता है उससे पहले व्रात्य है और प्राण का कोई पूर्वज न होने से यही सबसे पहले हैं। है प्रजापति है ना इसलिए यह एक प्रकार से स्वभावतः शुद्ध है व्रात्य है का अभिप्राय है स्वभावतः शुद्ध है जो स्वभावतः शुद्ध है उसका संस्कार करने की जरूरत ही नहीं है संस्कार तो उसका करना होता है जिसमें दोष है और संस्कार से निवृत्त होते हैं अशुद्धि है और संस्कार से दूर होगी तो त्व व्रात्य असी हे मातर ईस्वन त्व व्रात्योसी और हे प्राण ये भी संबोधन है हे प्राण हे मातरी स्वन ये दोनों संबोधन है तो हे प्राण एक अता असी ऐसा लगाना तो एक सन ऑत्ता असी तो एक नामक जो अग्नि है वह अग्नि बन करके आप अत्ता हो यानी देवताओं को प्रदान की जाने वाली हवी के ग्राहक हो इसलिए देवताओं का मुख माना जाता है एक अग्नि को आह्वनीय अग्नि को और हे प्राण तम विश्वस्य सतपति रसी ऐसा लगाना विश्वस्य सतपति रसी तो हे प्राण आप विश्वस्ने सर्वस्व सतपति असी तो सतपति के भी दो अर्थ दो विग्रह होंगे सतह पति सतपति है ष्टी तत्पुरुष समास चासो से सतपति ऐसा कर्मधारय है तो सतह पति करेंगे तो सतह का विशेषण है विश्वस्य विश्वस्यनि सर्वस्य सतह यानि विद्यमानस्य से पति ही तो जितने भी विद्यमान भाव पदार्थ हैं उनके आप पति हो संरक्षक हो स्वामी हो ये विश्वस्य से सतपति शब्द का अर्थ निकलेगा जब सतपति में षष्टी तत्पुरुष समास होगा और कर्मधारे समास मानते हैं तो संस्चासोपति सा अच्छे अर्थ में है साधु अर्थ में है तो आप सबके अच्छे पति हो स्वामी हो संरक्षक हो विश्वस्य से शब्द से लेना सर्वस्व जगत हा। और सभी के सभी संरक्षक अच्छे ही होते हो साधु स्वभाव के ही होते हो ऐसा नहीं होता कहीं अपने पाल्यों को जैसा पालन करना चाहिए ऐसा पालन नहीं करते अन्याय करते उनके प्रति लेकिन आप न्याय से सब का पालन करने वाले हो संरक्षक हो स्वामी हो इसलिए सबके सतपति हो यानी साधुपति हो और हे प्राण वयम आद्य दाता तो हे प्राण वयम वनि हम आद्य यानी अदनीय देवताओं का जो अदनीय है हवि पिताओं का पितरों का अदनीय जो है स्वधा इनके हम दाता बने दाता तो का मतलब निरंतर पितृयजन और देव यजन करने वाले हो पित्री कार्य देव कार्य ऋषि कार्य में हमेशा हम संलग्न रहने वाले बने तो व्यय आद्य यानी आदनीय आद्य अदभक्षणे धातु से नेत प्रत्यय होकर के आद्य बना उस आद्य का अर्थ है कि अदनीय भक्षणीय तो हम जो भक्षण योग्य है देवता पितर ऋषि आदि का उनके दाता बने और हे मातरिस्वन तम न पिता असि तो हे मातृस्वन नह यानी अस्माकम तुम यानी आप पिता हो हमारे संरक्षक हो और मातरिसन ये एक पद रहेगा तो अर्थ निकलेगा फिर नह का अर्थ अस्माकम नहीं संबोधन तो एक ही रहेगा प्राण तो हे प्राण तो वन पिता असी तो गच्छति। इति अंतरक्ष अक्षे स्वयटे गतरिस्वास मतरीस्वन ष्यंत पद मतरस्वन शब्द अंतरक्ष में गमनशील मतरीतस्वन शब्द का और अंतरिक्ष में गमनशील है कौन वायु इसलिए मातरिसवन शब्द का अर्थ है वायु उसका षष्टि का एक वचन है मातरिसन तो मातरिसवन का अर्थ निकलेगा वायु के पिता आप हो पिता यानी जनक तो आप वायु के जनक हो हे प्राण और वायु हम सबका जनक है आप हैं वायु के जनक और हम सबका जनक है वायु इसका अर्थ है कि वायु द्वारा आप सब के जनक हो प्रजापति हो तो हम अन्न के दाता बने दाता का अर्थ है दाता देने वाले हाँ। किसको देने वाले तो जो देवताओं का अन्न है हवि, वो देवताओं को देने वाले बने का अर्थ है यज्ञादि कर्म करने वाले बने ये हैं हाँ? हाँ? हाँ? तो प्रार्थना भी जो समर्थ होते हैं उनसे की जाती हैं कि आप सामर्थ्यशाली हैं हमें ऐसा सामर्थ्य दे कि हम हमेशा यज्ञादि कर्म करते रहें आद्य दाता पिता त्वं तो भाष्य को देखिए प्रथम अन्य संस्कृत अभास्कृत व्रात्ये व्रात्यस्त इसका अर्थ कर दिया कि व्रात्य व्रातने संस्कृत संस्कारहीन तो संस्कारहीन कैसे हैं क्यों है प्राण तो कहते हैं प्रथम प्राण प्रथम है ईश्वर की प्रथम संतान है ना सूत्रात्मा और अन्य से संस्कृतु अभावात् तो अन्य जो संस्कार करता है वह कोई न होने से प्राण का प्राण को कहा गया और ईश्वर तो किसी विधि का या निषेध का या अनिवर्त्य नहीं है ना जो प्राण के पिता हैं ईश्वर उन्हें कोई भी विधि ये नहीं कह सकता कि प्राण को जन्म दिया है तो उसका जात जात कर्म संस्कार करो नामकरण करो अन्नप्राशन संस्कार करो तो जो संस्कार के विधायक विधि के अधिकारी हैं और उनकी जो संतान है वो जो जन्म लेगी तो वो जन्म से असंस्कृत होगी और संस्कार से उनके संस्कार के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किए जाने वाले संस्कार से संस्कृत होगी कोई भी विधि वाक्य ईश्वर को तो ये नहीं कह सकता कि प्राण को जन्म दिया तो इसका जात संस्कार जाद कर्म संस्कार करो नामकरण करो ये सब करो ईश्वर विधि वाक्य का वो विधेय नहीं है नियोज्य नहीं है और ईश्वर को छोड़ करके प्राण का कोई संस्कार करने वाला जो विधि का नियोज्य बने ऐसा है नहीं इसलिए प्राण माना जाता है व्रात्य असंस्कृत तो सं असंस्कृत क्यों है तो कहते संस्कर तू हू संस्कार करने वाले का अभाव होने से ये नहीं कि प्राण के पहले दूसरा कोई नहीं है प्राण ही शुरू वाला है प्राण से पहले ईश्वर तो हैं लेकिन वह संस्कार का विधान करने वाले विधियों का नियोज्य नहीं है और जो नियोज्य रूप दूसरा कोई है वो नहीं है संस्कार करता तो संस्कृत अभाव असंस्कृतो व्रात्यम तात्पर्याथ बताते हैं स्वभावतव शुद्ध इति अभिप्राय तो व्रात्यस्व इस वाक्य का अभिप्राय है कि आप स्वभावतः शुद्ध हो संस्कार की जरूरत नहीं है आपको तो हे प्राण ये संबोधन है एक अथर्वनाम प्रसिद्ध एकर्षिनामा अग्नि सन्नत्ता अत्ता सर्विषाम तो जो अथर्वेदियों के एक ऋषि नामक अग्नि है वह आप ही हो आप ही अथर्ववेदियों के एकर्षी नामक अग्नि बन करके समस्त हवियों के अत्ता बन जाते हो भक्षण भक्षणकर्ता बन जाते हो और विश्वस्य सतपति थोड़ा टीका में एक वाक्य है असंस्कृत के विषय में संस्कार संस्कारहीनो व्रात्य इति स्मृति इत्यथ और स्वभावत शुद्ध इसका अवतरण लिखते हैं अनेक स्वत शुद्धत्व विवक्षित इत्या स्वभावत शुद्ध अनेन अन व्रात्य ये कह करके व्रात्यप प्रयोग से प्राण को स्वभावतः शुद्ध बता रही हैं वाघादि देवताएं विश्व सत्पति का अर्थ करते हैं तो विश्वस्य ने सर्वस्य सतो विद्यमानस्य से पति ही सत्पति तो सत्पति में ष्टी तत्पुरुष समास होता सत पति सत्पति सत शब्द का अर्थ कर दिया विद्यमानस्य और विद्यमानस्य का विशेषण है विश्वस्य और विश्वस्य का पर्यावाचक शब्द है सर्वस्य अर्थ सभी भावात्मक पदार्थों के आप पति हो तो यहां पर षष्टी तत्पुरुष समास मानने में थोड़ी अरुचि यह है पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय माना जाता है पदार्थ एक देश के साथ नहीं तो यहां सतपति एक सामासिक पद होने से सतपति पद का अर्थ तो पदार्थ होगा और सतपति इस सामासिक पद का जो पूर्व पद है सतह सत और इसका जो अर्थ है उसे माना जाएगा सामासिक पद का पदार्थ एक देश सामासिक पदार्थ का एक देश हो जाएगा सत शब्द का अर्थ और उसी के साथ विश्वस्य का अन्वय करना पड़ रहा है सतहपति, सतपति ऐसा षष्टी तत्पुरुष समास करते हैं तो विश्वस्य इस पद के अर्थ का अन्वय पूरे सतपति पदार्थ के साथ नहीं अपितु सतपति पदार्थ में जो एक देश है सत शब्द का अर्थ उसी के साथ विश्वस्य का अन्वय हो रहा है ये माना जाएगा एक देश के साथ अन्वय पदार्थ के और नियम होता है पदार्थ पदार्थेन न न तु तदयक देश तदेक देश पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है पदार्थ के एक देश के साथ नहीं ये जो नियम है इस नियम का उल्लंघन हो रहा है सतपति शब्द में षष्टी तत्पुरुष समास मानने पर इसलिए भाष्कर भगवान ये कहते हैं कि यहाँ कर्मधारय समास कर लो साधुर पति ही सतपति सत शब्द का अर्थ है साधु और यह प्रथमा प्रथमा का समास यानी समानाधिकरण समास है विग्रह होगा इति सतपति और सत शब्द का अर्थ साधु अच्छे गुणों वाला स्वामी अब जो अच्छे गुणों वाला स्वामी रूप एक पदार्थ है सतपति इस पद का अर्थ अच्छे गुणों वाला स्वामी और उसी के साथ विश्वसे का हो रहा केवल के साथ नहीं एक देश के साथ नहीं वो पदार्थ के साथ पूरे अच्छे गुण वाले पति सबके आप हो आप सबके अच्छे गुण वाले स्वामी हो तो उस नियम का पालन हो जाएगा उस दृष्टि से यहाँ पर यह कहा साधुर वा पति ही सतपति वय आद्य दाता इसका अर्थ करते हैं कि व्यय पुनः आद्य यानी तव आदनीय हविसो दातारः तो आपके अदनीय अन्न के यानि आपका अदनीय अन्न कौन है हविप अन्न तो और हवीय उपलक्षण है स्वधा आदि का भी तो हम हवी आदि के दाता बने भवाम का ध्यान करना व्यय के कर्ता के रूप में और आगे कहते हैं कि तुम पिता मातरी मातरिस में नक, एक अलग संबोधन निकाला और उसमें न को अलग कर दिया और नकार, कर दिया, हे नकार है। और नह का अर्थ कर दिया अस्माकम का अर्थ निकला हे मातरी आप हमारे पिता हो अथवा मा, नकार लोप छांदस न मान करके मा तरिसन ये पूरा एक पद मान लो श्रेष्ठअंत तो भस्कर भगवान कहते हैं अथवा मातरिसनो यानी वायु हो तव पिता आप वायु के पिता हो मातरिस ऐसा जो अलग अलग विग्रह करते हैं उस पक्ष में टीकाकार लिखते हैं कि नकार का लोप छांदस है मातरिस्व न इत्यत्र न लोपस लोपस्त मातरिस्वन ये होना चाहिए था ने डबल नकार होना चाहिए था एक तो नस वाला नकार है उतरा एक है। और मातरिस्वन वाला जो नकार है उसका लोप हुआ और वायोस्तव इसके पास में पितापद का अन्वय कर लेना इसलिए पिता इति इेसंग अब इत्यादि वाक्य का अवतर न टीका मैं अस्म व्याख्या वायुमात्र अस्मदादीसर्वपितृत्व सैद अतच अस्पने जो पक्ष मातृस्वन ये एक पद मानेंगे अथवा से बताया गया तो इस पक्ष में वायु के आप पिता हो यह मात्र वाघादि प्राण को कह रहे हैं का अर्थ निकलेगा फिर सबका पितृत्व प्राण में सिद्ध नहीं हुआ केवल वायु मात्र के ही पिता हुए तो ये लिखते हैं कि वायु मात्र पितृत्व अस्मद आदि सर्व पितृत्व अनुक्तम सात तो हम सब सब सबका पितृत्व प्राण में उक्त नहीं हुआ इस शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं वायु द्वारा सर्व पितृत्व प्राण में अभिप्रेत है इसलिए लिखते हैं अतच सर्वशत पितृत्व सिद्धम्। अतश्च का अर्थ करते हैं अस्मदादि सर्वजनकवात वायो हो ये अतः शब्द का अर्थ निकला कि वायु जो है वो हम सबका जनक है और हम सबके जनक वायु का जनक मुख्य प्राण है इसलिए प्राण में वायु द्वारा हम सब का जनकत्व सिद्ध होगा तो एक कहाँ अस्मदादि वायु और तजनक्य तत में तत् लेना वायु को तो वायु जनक जो आकाशात्मा प्राण है यानी आकाश उपाधिक प्राण है उसमें सर्वजनकत्व सिद्धम सर्वजनकत्व सिद्ध हो जाएगा जब प्राण शब्द से पहले जो प्राण को कहा गया था इंद्र स्वम कहा था इंद्रस्तम प्राण तेजसा इत्यादि में परमात्मा परमेश्वर जब यहाँ प्राण शब्द से लेंगे तो प्राण यानि परमेश्वर आकाश उपाधि को परमेश्वर सेवायु उत्पन्न हुआ आकाशाद वायु ये जो श्रुति बता रहे हैं और उस वायु से फिर तेज आदि क्रम से बाकी सब उत्पन्न हुए ये लीजिए है। आगे हैं बारहवीं कंडी का इसका उत्तरण भाष्य है किम बहुना तो बारहवीं कंडिका का उच्चारण कर लें या याते प्रतिष्ठिता या याच चक्षुसी याच, याच मनसी संतता शिवाम ताम कुरुमोत्क्रमी तो हे प्राण इसकी अनुवृत्ति ले आइए पूर्व मंत्र से तो हे प्राण ते या तनु वाचि प्रतिष्ठिताम शिवाम कुरु मा उत्क्रमी ऐसा अनुभव करिए कि हे प्राण आपकी तनु याने स्वरूप या यानि जो वाची प्रतिष्ठिता यानी वाक में प्रतिष्ठित है आपका जो वाक में स्वरूप प्रतिष्ठित है तो प्राण ही पंच पंचवृत्त्यात्मक बन करके पहले कहा था नहीं कि मैं ही पांच विभागों में अपने आप को विभक्त करके इस शरीर को धारण करता हूं ये पहले आया था तो उसमें से अपान नामक जो प्राण का ही एक स्वरूप विशेष है उसे यहाँ पर वाक में प्रतिष्ठित जो प्राण की तनु है स्वरूप है उस शब्द से लीजिए कि ते वाचिक प्रतिष्ठिता या तनु तो वाक में प्राण रूप अपानन रूप से अवस्थित जो आपका स्वरूप विशेष है ताम शिवाम करू उसे आप शिव स्वरूप बनाइए यानी शांत करिए इस समय वो शांत नहीं है अशिव है अशिव है का अर्थ है अशांत है वो चाहता है यहाँ रहना वाक चाहती है तो वाक में प्रतिष्ठित अपानात्मक स्वरूप भी चाहता है कि वह वर्तमान में इसी शरीर में रहे और यदि प्राण उत्क्रमण कर लेगा तो वाक में प्रतिष्ठित जो प्राण का अपानात्मक स्वरूप है वह भी तो यहाँ थोड़ी रह पाएगा फिर वो भी निकल जाएगा रो चाहता इसी शरीर में रह करके अपना वदन रूप व्यापार करता रहे तो इसका शिव स्वरूप है इस शरीर में रह करके जो वदनादि रूप व्यापार है वह होता रहे तो माना जाता है शिव स्वरूप है अपना कार्य करने में समर्थ है और ये प्राण के इस शरीर में अवस्थित रहने पर संभव है रूप व्यापार वाक में प्रतिष्ठित अपान रूप प्राण के स्वरूप विशेष के द्वारा इसलिए आप क्या करिए कि जिससे ये अस्यू होगा वदनादी रूप व्यापार में असमर्थ होगा ऐसा उत्क्रमण मत करिए आपके उत्क्रमण करने से यह अस्यू बनेगा इसे उत, उत्क्रमण करके अशिवत बनाइए किंतु उत्क्रमण को छोड़ करके यहीं स्थित रह करके शिव बनाइए मतलब तो व्यापार में समर्थ रखिए अपानन रूप व्यापार होता है तो वदन रूप वाणी व्यापार कर पाती है हा चारों का भी यही पता इनके सब जो व्यापार हैं उन व्यापार में प्राणों का प्राण के जो ये ये स्वरूप है उनका सहयोग है हाँ और वो सहयोगी रहेगा तो इनका वतनादि रूप व्यापार हो पाएगा ऐसे स्रोत्र में कहते हैं याते ते तनु स्रोत्रे प्रतिष्ठिता तो स्रोत्र में व्यान रूप तनु मानी जाती है स्वरूप माना जाता है प्राण का और उसे ताम शिवाम करू माँ उत्क्रमी उसे आप अशिव मत करिए उत्क्रमण करके अभी तू उत्क्रमण को छोड़ करके शिव स्वरूप बनाइए और या ते तनु चक्षुसी प्रतिष्ठिता ताम शिवाम करू तो चक्षु में प्रतिष्ठित है प्राणात्मक स्वरूप और उसे भी आप शिव स्वरूप बनाइए यानी रूप ग्रहण में समर्थ रखिए रूप ग्रहण अनुकूल व्यापार होता रहें प्राणन रूप व्यापार वो आप करिए और मनसी प्रतिष्ठिता याते तनु ताम शिवाम कुरु, उसे आप शिव करिए और ये संतता इसका अन्वय भी प्रत्येक के साथ करिए संतता का यानी वाची प्रतिष्ठिता या आ, संत आ, संतता या तनु ताम आ, शिवाम को ऐसे प्रत्येक के साथ करिए संतता का भी अन्वय संतत का अर्थ है समनुगत होकर के तो वाघ के साथ समनुगत हो करके, यानी ठीक से अन्वित हो करके, जो वाघादि में प्रतिष्ठित आपके यह अपानादि स्वरूप हैं इनको आप वाघादि के वदनादि रूप व्यापार अनुकूल व्यापार करने योग्य ही रखिए अयोग्य मत बनाइए उत्क्रमण से हाँ हाँ टीका में लिखा है इसलिए और टीकाकार ने वो श्रुति दी है टीकाकार ने श्रुति के आधार पर लिखा है इसलिए हाँ तो पहले भाष्य को देखिए फिर टीका को देखते हैं याते तोदिया तोया तनुर्वाची प्रतिष्ठिता वक्तृत्व वदन चेष्टा कुरवती वक्ता रूप से आ, वाक में प्रतिष्ठित जो आपका स्वरूप है अपनात्मक वह वदन चेष्टा करती हुई तनु आपकी वाक में प्रतिष्ठित है उसे अन्वय करना कि ताम शिवाम करू उसके साथ और या श्रोत याच चक्षुषी याच मनसी संकल्पादि व्यापारे न संतता अनविता संतता का अर्थ कर दिया समनुगता तनु तनुता शिवाम कुरु, मा उत्क्रमी उसे आप शांत करिए शांत कब होगी आप उत्क्रमण नहीं करोगे तो उत्क्रमण करोगे तो अशांत रहेगी उत्क्रमेण अशिवाम अशिवाम्मा काशी उत्क्रमण करके आप इसे अशांतमत तो में किस किस रूप से अन्वय है इसे बता रहे हैं टीकाकार वाची प्रतिष्ठिता इति इस स्मृतिक के अनंतर वाची अपान रूपा तनु प्रतिष्ठिता प्राण की अनात्मकतनु वाक् प्रतिष्ठित है श्रोत्र में व्यानूपा तु प्रतिष्ठिता चक्षुषि प्राणूपातनु प्रतिष्ठिता है स लगाना और मनसी सामन रूपा तनु प्रतिष्ठिता साण तचुष सव्यान सा तत्त्र सोपान साक् सा इति श्रुते तो ये श्रुति बता रही है कि प्राण के प्राणात्मक जो एक रूप विशेष है पंचवत्ती में उसमें वो चक्षुआत्मक है और जो व्यानात्मक है वो स्रोत्रात्मक है यानी स्रोत्र में व्यान रूप विशेष स्वरूप से वो अवस्थित है और जो अपान है वो वाक में है और जो वो समान है वो मन में है इस श्रुति के आधार पर टीकाकार ने यह हाँ रेफरेंस इसमें तो नहीं है और हमको भी ये नहीं है अभी याद और उत्क्रमण ये जो भाष्य में है तृतीयांत पद उसका प्रतीक के रूप में ग्रहण करके अर्थ करते हैं कि प्राण उत्क्रमणे सती अपाना द्यात्मिका वाघाधि रूपा तनु अशिवा कार्यार्थ प्राण के उत्क्रमण करने से प्राण यदि उत्क्रमण करेगा तो जो प्राण के अपनाध्यात्मक वाघ आदि रूप है वे अशिव हो जाएंगे अशिव हो जाएंगे का अर्थ है कार्य जो वाघ आदि का वदनादि रूप है वह करने में अयोग्य होंगे एक मंत्र बचा है इसको पूरा कर लें, ले प्रश्न पूरा हो जाएगा किम बहुना तो भाष्य में है मंत्र का उच्चारण कर लें, प्राणस्य इदम सर्वम मातेव मातेव प्रतिष्ठ रक्षस्व न इति तोहे प्राण संबोधन ला करके ये करिए कि हे प्राणम यानी इस श्लोक में अवस्थित जो भोग सामग्री है उसका परामर्शक है इदम शब्द इदम शब्द प्रत्यक्ष अर्थ में आता है प्रत्यक्ष होता है इस जन्म में अनुभव योग्य पदार्थ इसलिए इस लोक में पृथ्वी लोक में विद्यमान जो सामग्री है भोग की उसे इदम शब्द से लेना और ये किसके अधीन है तो कहते प्राणस्य वसे इदम सर्वम ऊपर से जोड़ देना प्रतिष्ठित ही है प्रतिष्ठितम जो पूर्वाध के अंत में है इधर भी लिया प्राणस्य वसे इदम सर्वं प्रतिष्ठितम इस पृथ्वीलोक पे जो भी भोग सामग्री है वह सब की सब प्राण के अधीन है जिसके अधीन है उसका अनुग्रह हो तो वो मिले फिर इसलिए आप हम पर अनुग्रह करके हमारे जीवन उपयोगी भोग्य को उपलब्ध कराएं ये भी एक प्रकार से प्रार्थना है इसमें तो केवल पृथ्वी लोक की सामग्री मात्र प्राण के अधीन है ऐसी बात नहीं आगे कहते हैं कि यत त्रिदिवे प्रतिष्ठितम तो त्रिदिवे यानी तृतीय दीवलोक में या तीन जो दीवलोक हैं इन तीनों दीवलोकों में लीजिए इदम से तो लिया गया इस लोक की भोग सामग्री और अंतरिक्षलोक स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक इन तीनों लोकों में भी जो भोग सामग्री है भोग्य जात है विद्यमान वो सब भी प्राणस्य वशे प्रतिष्ठित हम वो प्राण के वश में है तो इसलिए आप क्या करिए तो कहते हैं जैसे दुग्धपान करने वाला शिशु है उसके जीवन का हेतु दूध माता के अधीन है वह अपने अधीन दुग्ध को पित शिशु की आवश्यकता के अनुसार शिशु को सारे कार्य छोड़ करके प्रदान करती है और शिशु की संरक्षक बनती है माता ऐसे ही कहते हैं कि माता इव व पुत्रान रक्षस्व जैसे माता अपने पुत्रों की अपने अधिन दुग्धादि सामग्री पुत्र को प्रदान करके पुत्रों की रक्षा करती हैं ऐसे रक्षस्व ऊपर से जोड़ देना आसमान रक्षस्व के कर्म के रूप में ये पुत्रांतों दृष्टांत में है तो माता जैसे पुत्रों की रक्षा करती है ऐसे हमारी आप हमारे जीवन उपयोगी सामग्री को प्रदान करके रक्षा करिए और प्रज्ञांच नो तो नह यानि अस्मभ्यम हम लोगों के लिए क्या करिए कि श्री यानि ऐश्वर्यादि और प्रज्ञा संपादित करिए हम लोगों में यानी हमें दीजिए हमें ऐश्वर्य संपन्न बनाइए प्रज्ञा संपन्न बनाइए प्राण से ये प्रार्थना है वाघ की इति शब्द है ती जो चतुर्थकंडिका के अंत में स्तुनवंती पदाया है ना हाँ। ते प्रीता स्तुण्ति इसके साथ इति हैं यानि यानी अनेन प्रकारेण ते वागादय प्रीता सत प्राण स्तुण्ति वाघादी ने प्रसन्न हो करके भक्ति से संपन्न होकर के प्राण की इस प्रकार स्तुति की ऐसा अनुभव हो जाएगा थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए <coughs> तो अस्मिन लोके प्राण से वसे सर्व इदम यंचित उपभोग जातम तो इस लोक में जो कुछ भी उपभोग सामग्री है वह प्राण के अधीन है और त्रिदिवे यानी तृतीय दिवी प्रतिष्ठित देवादि उपभोग लक्षण तो देवताओं के उपभोग की सामग्री भी प्राण के अधीनी है कहते तस्यापि प्राण एव ईशिता यानी रक्षिता अतो इस संसार में जो भी भोग सामग्री है वह प्राण से संरक्षित है अतो माते व पुत्रान आसमान रक्षस्व यानि पालयस्व तो जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है ऐसी आप हमारी रक्षा करें त्वन निमित्ता ही ब्राह्मण क्षत्रिया क्षत्रिया तो ब्राह्मी श्री और छात्र क्षात्री आपके निमित्त से हैं इसलिए क्या करिए कि वो ब्राह्म स्त्री से भी ब्राह्मी स्त्री से भी और छात्र श्री से भी हमें संपन्न करिए विधेयी का है कुरु संपन्न करना युक्त करना और ताहा ताम श्रीच्च यानी स्त्रीय द्वितीय बहुवचन है श्री और प्रज्ञांच यानी तवत्थिति स्थिति विधे विधेहि जिससे हम में इस शरीर में स्थिति हो सके हम अभिमान करते हैं तो आप निकल जाते हो इस शरीर से इसलिए हमारे अंदर ऐसी प्रज्ञा आप दो कि हम अभिमान ही न करें शरीर धारण आदि रूप व्यापार का हमें निराभिमान बनाइए प्रज्ञा प्रदान करके तो उससे आप इस शरीर में स्थित रहोगे तो इसलिए कहते स्थिति निमित्ताम यानी आपकी स्थिति से हमारे अंदर यह प्रज्ञा आएगी तो त्वत स्थिति निमित्ताम प्रज्ञा विधे विधत्स्व तो यहां संपन्न करिए सवात्मत वगादी प्राणेस्तुत्या गमित महिमा प्राण प्रजापति रत्ता इति प्रजापतिरत्तावधत तो कहते हैं इस प्रकार ये प्राण प्रजापति हैं अत्ता हैं यह निश्चित हुआ किससे कि वाघादि जो अमुख्य प्राण हैं उनके द्वारा स्तुति से प्राण की महिमा गमित यानी ज्ञापित हुई गमित महिमा यश गमिता यानी गमित महिमा सर्गमित महिमा की, की की। की महिमा की की की की के द्वारा स्तुति गई प्राण प्राण उससे ज्ञापित हुई और महिमा के ज्ञापित होने से प्राण में ही अत्रित्व प्रजापतित्व और वरिष्ठत्व गुण सिद्ध हुआ अब ये स्त्री का जो विशेषण दिया था ब्राह्म्य और क्षत्रिया इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं रिगादि मंत्र रूपा ब्राह्म स्त्रीय ब्राह्मणों का ऐश्वर्य है वेद संपन्न होना ऋगा मंत्रों से युक्त मंत्र ये उसका ऐश्वर्य है वेद ब्राह्मण का तो ऋगा मंत्र रूप ब्राह्म्य श्री हो गई उससे संपन्न ब्राह्मणों को करें वे कौन है तो रिचह सामानी यजुंसी ये मंत्र है और सा श्री अमृता सताम श्रुते सत ब्राह्मण उनकी ये अविनाशी श्री है मंत्र और क्षत्रियों की क्या है तो कहते क्षात्र क्षत्रिय प्रसिद्धा धनाद्यश्वर्य रूपा तो धनादि ऐश्वर्य रूपा स... श्री है क्षत्रियो की और अस्मिन प्रश्ने निर्धारितम गुण संग्रह आह ये जो द्वितीय प्रश्न था भार्गव का इसमें जो उपासना के लिए उपास्य प्राण में गुण निर्धारित हुए उसका संग्रह करके बताए बता रहे हैं भास्कर भगवान इति मूल में है मूल कंडिका में उसका अर्थ कर दिया एवं और सर्वात्मत वागा प्राणे प्राण प्रजापति इति इतना तो इस प्रकार प्राणों के द्वारा की गई स्तुति से ये निश्चित हुआ कि प्राण प्रजापति है यानी प्रजापतित्व तथा अतित्व गुण से संपन्न है और ये टीकाकार कहते हैं प्रजापति और अत्ता ये उपलक्षण हैं वरिष्ठों का भी तो इदम वरिष्ठ वेदीय प्रश्नोपनिषद्व प्रश्न श्रीमत्परमहसिव्राजकाचार्य श्रीमद्गोविंद्यपादिष्य श्रीम्शंकर प्रश्नोपनिषद भाष्ये द्वितीय प्रश्न इति आनंद ज्ञान विरचित भाष्य प्रश्नुपनिष्भाष्यटीकायां द्वितय प्रश्न ओं भद्रंकर्णे शृणुयामदे भद्रंपेम्क्षस्थिंगुवागुशस्तनूमदेवितयु स्वस्न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्तिमी स्वस्ति नो दू शातिशा शंकर शंकराचार्यं केशवं बातरायनम सूत्र भाष्य वंदे